सनमारिदीतिव दीप्ति्यम यश आत्मा का प्रकाश वही है अर्थात जो विषय का प्रकाशन होता है ये आत्मा का प्रकाश से ही वास्तविक प्रकाशन होता है ये 22 श्लोक तो पूरा हो गया था ठीक है आगे 23 के लिए तद एवं प्रकाश प्रकाशकवादी लक्षण लक्षण वैलक्षण्य सती अभी आत्मात्मेदर्शित उपस उभेद स्पष्ट तद अनेन प्रकारेण प्रकाश्य प्रकाशकवादीक्षण्य तो कैसे तो समास लेंगे सामसिंग पहले शब्द का अर्थ समझ में होना चाहिए प्रकाश्य प्रकाशक वैलक्षण्यम प्रकाश्य प्रकाशक आगे वैलक्षण्यम तो कैसे कहेंगे अच्छा हाँ, हाँ ठीक है तो प्रकाश्य प्रकाशक में क्या समझ होगा आगे तस्व तो हो गया आगे आदि के साथ बहुब आगे लक्षण के साथ प्रकाश्य प्रकाशक आदि लक्षण आगे है वैलक्षण्य तस्मात वैलक्षण्यो तो आगे वाला पहले लक्षण के साथ क्या देंगे प्रकाश्य प्रकाशकत्व आदि तो यस्य तो हो जाने से आगे एक प्रकाश्य प्रकाशक आत्मा आत्मा प्रकाश्य होगा न प्रकाशक होगा प्रकाशक तो प्रकाश्य कौन हो जाएगा अनात्मा तो अभी प्रकाश्य प्रकाशकत्व आदि लक्षणम ये ऐसा कहना पड़ेगा तो अभी आगे फिर अभी आत्मा, आत्मा अनात्मा आगे लक्षण का बहुग्रह करने से आत्मा अना, अनात्मा आगे आगे विलक्षण्यम ये दो हो गए एक आत्मा एक अनात्मा तो बैलक्षण्य ये धर्म को कहा ना धर्मी को कहता है धर्म, धर्म को अभी लक्षण शब्द से हमको आत्मा अनात्मा ये दोनों आगे आत्मा अनात्मा आगे वैलक्षण्य ये क्या समाज कहेंगे इसमें तो आत्मा अनात्मा ही वैलक्षण्य है अच्छा। अच्छा षष्ठी है शर्ष्टी। आत्मा अनात्मोर वैलक्षण्य सती आत्मात्मे वैलक्षण्य सती आत्मात्म भेद दर्शितम दर्शित तो यहाँ वास्तविक प्रकाशकत्व आदि लक्षण इसमें कर्मधारय लिया जाएगा लेने से ये लक्षण ही परस्पर का विलक्षण है ये पदार्थ तो परस्पर विलक्षण है किंतु ये लक्षण भी परस्पर का विलक्षण है एक में प्रकाश्यम एक में है प्रकाशकत्व ये लक्षण ही विलक्षण हो गया लक्षण के चलते जो लक्षणी है जो धर्मी है वो विलक्षण तो होगा किंतु लक्षण ही विलक्षण हो गया यह कर्मधारा ले लीजिये प्रकाश्य प्रकाशकत्व आदि लक्षण तो ये हो गया लक्षण और आगे गया तयोर वैलक्षण्य सती होने पर भी आत्मा अनात्मा भेद दर्शितम आत्मा और अनात्मा क्योंकि लक्षण में विलक्षण होने से धर्मी में भेद हो जाएगा तो इसलिए यहाँ लक्षण में कर्मधारे लेकर के वैलक्षण तयोर वैलक्षण्य सृष्टि हो जाएगा तभी प्रकाश प्रकाशक में क्या समास हुआ इतर उतर धंधा आदि के साथ बहुत लक्षण के साथ कर्मधारय आगे बिलक्षण के साथ सस्थी। सस्थी। सस्थी। तो होने पर आत्मा अनात्म भेद दर्शितम तो लक्षण में विलक्षणता आ से धर्मी में विभेद हो जाएगा आत्मा अनात्म भेद दर्शितम इसमें समास कैसे कहेंगे दर्शितम के साथ कर्म धर्म भेद ही दिखाया क्या इसलिए भेद ही दर्शितम आप लोगों का ये कृदंत हुआ अभी निष्ठा हो गया निष्ठा प्रत्येक अच्छा दर्शितम भेद दर्शितम दर्शितम में अभी ये निष्ठा किस अर्थ में हुआ निष्ठा किस किस अर्थ में होता है तय और फल अर्था तो निष्ठा किस किस अर्थ में होगा भाव और कर्म में तो यहाँ दर्शितम ये भाव में हुआ ना कर्मों में हुआ कर्मों में क्यों दिखाया गया क्या दिखाया गया भेद इसलिए भेद हो गया कर्म दर्शितम अभी धातु क्या है दृश्य धातु दृश्य धातु से निष्ठा कर देंगे दर्शित तो बनेगा तो कैसा हुआ दर्शितम गुण कैसे हो जाएगा निष्ठा से गुण हो जाएगा कैसे वो तो जैसे भी निष्ठा की थे कितने से गुण नहीं होगा दर्शीतम शब्द का क्या अर्थ है? दिखाया गया दिखाया, दिखाया।, दिखाया गया, ना देखा गया दिखाया, दिखाया, दिखाया। हाँ। तो है दिखाया गया तो दृश्य पहले कर देंगे क्या हो जाएगा धातु दर्शी दर्शी के आगे निष्ठा करेंगे अभी धातु अनेक है अनेक धातु से अभी निष्ठा होने से इसको ईट हो जाएगा तो दर्शी आगे इत निष्ठा को ईट हो गया दर्शी आगे इत फिर दर्शिका ई कार कैसे लोप होगा अनिराधी को ऊपर है अभी अनिड़ा नहीं है आप लोगों का सूत्र नहीं है निष्ठायां, या शेठी सेठ निष्ठा पर में रहने पर भीच का लोप होगा इनेर अनिट इनेर अनिटी आगे निष्ठायाम सेटी, तो निष्ठायाम सप्तमी पर सप्तमी और अन का वो विशेषण हो गया सेटी सेटी अर्थात तो सेट निष्ठा पर में रहने पर भी प्रथम सूत्र कहता है अर्थात को पर में रहने पर आगे कहते हैं सेट निष्ठा पर में रहने पर भी हो जाएगा तो दर्शितम दर्शितम अर्थात दिखाया गया हमारा जी इसको एक बार परीक्षा करवाए थे हम लोग को तो आप लोग देखे नहीं तो देखे होंगे हमारे चीजें परीक्षा करवाते हैं तो पाठ में अर्थात हम लोग तो वो नहीं करते हैं मारे हम तो खाली पूछते हैं महाराषी तो बोले हाँ इसको लिख करके दिखाओगे तो स्वामी जी फिर थे तो हम लोग फिर सब कागज में लिखेंगे फिर महाराषी को ले करके दिखाएंगे जो सुबह वाला पाठ में होता था ऐसे, क्योंकि परीक्षा नहीं होने से ये विद्या ग्रहण नहीं होता है हम कितना समझते हैं कितना नहीं समझते ये तो कोई कॉलेज का मास्टर जैसा नहीं है ना आए हम ब्लैक बोर्ड को देकर के पढ़ा दिए वो क्या कर रहे हैं पीछे कोई मतलब नहीं इस प्रकार के कैलाश परंपरा वाला ऐसा नहीं है विद्यार्थी का हर चीज का ख्याल रख रहे हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो कोई खाली शास्त्रीय विद्या नहीं था ना ये तो ज्ञान का मार्ग है तो ये कर्तव्य होता है कि इसको जैसा ज्ञान हो ये नहीं कि बस हम तो पढ़ा दिया हमको जो चाहिए हम बोल दिया आप समझो न समझ अपने रास्ता में ये सब का परम्परा नहीं है विद्यार्थी का कल्याण करना है इसलिए आचार्य पढ़ाते हैं आचार्य को क्या व्यक्तिगत क्या चाहिए आत्मात्म भेद उपसंगरण उपस करता हुआ उभयोर भेदं स्पष्टयति उभयोर भेदम क्यों हो भेदं स्पष्ट देहो देहो मूढ़ो मूढ़ो हो देहोहमीढ़ो धीपो जन ज्ञादृष्टे अय देहो अहम धृत्वा मूढ़ो तिष्ठति जन ठति इव सर्वदा मम अयम ज्ञाप्वा तिष्ठति घट द्रष्टाव सर्वदा मम अयम इतना ज्ञावा तिथती अयम देहो अहम् तो अयम कह करके अर्थात ये जो दृश्यमानदम अस्त शनिगृष्ट नजदीक में है तो इदम अस्तु शनिकृष्ट ये श्लोक आप लोगों को स्मरण है क्या ये लिखे हैं कभी तो जो जो सब श्लोक लिखते हैं उसको छुट्टी में एक बार भी थोड़ा पारायण कर लेंगे ताकि धीरे धीरे से आठ महीना के बाद वो स्मरण होने लगेगा तो अयम देहो अहम इति धृत्वा धृत्वा अर्थात धारण करके धारण करके अर्था बुद्धि में यह देह मैं ही हूं जो बहुत देहा शक्ति होता है इसी प्रकार के होता है तो अयम देहो अहम इति धृत्वा मन में रख करके वो इस प्रकार कौन है कहते मूढ़ मूढ़ ये शब्द कैसे बनेगा धातु क्या है मुह वैचित्य आगे प्रत्यय क्या हो जाएगा तो प्रत्यय निष्ठा तो मुंह के आगे निष्ठा हुआ आगे ओढ़ से ह को ढ हो गया तो हो गया मुद्ध आगे निष्ठा आगे निष्ठा का तकार को जस तथोर धोध तो हो गया ध आगे स्टूनास्टू ध को हो गया ढ आगे ढोडे लोप जो मूढ़ ढकार था वो लोप हो गया आगे प्रलोपे पूर्व से दिर्गुण इतने सूत्र लगे हो तो गया मूढ़ तो देह में हूं इस प्रकार के मानने वाला कहते हैं कि वो मूढ़ देह को सजाना देह को ये करना तो शरीर अच्छा है ये समान मानना ये सब शरीर तो अर्थात तो नाशवान पदार्थ है ये तो जितना भी उसको जो भी करो ये तो दुर्गंध होगा ये तो अर्थात तो पीड़ा देने वाला चीज है इस प्रकार की बुद्धि है धृत्व जन जन अर्थात तो ये मूर्ख जन तिष्ठति तिष्ठती अर्थात कृतक कृत्यता तो या तिष्ठति अर्थात तो हो गया बस ये शरीर में हो बस इसी को ही सजाओ इसी को ही मतलब अच्छा है मैं अच्छा दिखता हूँ इस प्रकार के इस बुद्धि रखना स्थूल शरीर में ही आसक्त हो गया ये हो गया अहम देह मानना ये तो बिल्कुल मूढ़ हो गया उससे थोड़ा ऊपर कहते हैं घट दृष्टा इव जब घट को देखता है द्रष्टा मानता है कि मैं घट हूं <coughs> नहीं मानता है तो ये प्रथम वाला जो हो गया वो तो मैं देह हूं ये तो बिल्कुल एकदम मूढ़ा हो गया ये कहते हैं घट दृष्टा ही वे भेद दिखता है घट और अपने में इसी प्रकार की सर्वदा मम अयम ऊपर वाला क्या कहता था देहो देहो देहो नहीं अहम अयम ये क्या कहता है मम अयम ये थोड़ा ऊपर उठा है तो मम अयम अयम कहने से देह।, देह ये देह ये मेरा है भिन्न तो इन्हें जानता है किंतु उसके साथ भी आसक्ति रखता है मम एवं इतिक ज्ञात्वा ऊपर में है मेरा है इस प्रकार के मान करके इसको बचाने का उद्यम ये कभी न मरे इस प्रकार के उद्यम इस तो पूर्व में था देह में अहंत्व ये उत्तरार्थ में देह में ममत्व ये तो ये दोनों में कौन सा हानिकारक है वो अधिक हानिकारक है किंतु हानिकारक कौन है दोनों ही दोनों ही हानिकारक है ना ये देह में हूं ना ये देह मेरा है इस प्रकार की बुद्धि टीका में अहम अहम ये श्लोक में है अहम ये प्रतीक लिया गया अहम उसका अर्थ कहते हैं अहम शब्द प्रत्यालंबन प्रत्यगात्मा अहम शब्द का अर्थ है प्रत्येगात्मा और प्रत्येगात्मा के लिए कहते हैं अहम शब्द प्रत्यालंबन ये कितने बार विचार हो गया तो अभी इसमें दो पद है मतलब दो ये निकलेगा इसमें अहम शब्द प्रत्येक प्रत्यालंबन प्रत्येगात्मा अलग करिए दो को अर्थात तो इसके अंदर में अहम शब्द प्रत्यालंबन में दो विभाग है दो ग्रुप है दो गोष्ठी है उसके अंदर में प्रत्यय आवंबन अहम शब्द प्रत्यय प्रत्येक का अर्थ ज्ञान बुद्धि जो हमको कट ज्ञान पट ज्ञान होता है उसको प्रत्यय कहेंगे आलम्बन अर्थात आश्रय प्रत्यय का आवलंबन वो सृष्टि हो गया और अहम शब्द अहम शब्द एक हुआ और प्रत्यय का आलम्बन एक हुआ हम शब्द प्रत्यय और उसका जो है तभी दो अलग अलग कर दीजिए तो शब्द शब्द प्रत्यय प्रत्यय आलम्बना इसके अंदर में पूरा दो गोष्ठी है शब्द और प्रत्यय को लेकर के दो गोष्ठी हो जाएगा अभी उसको दो भाग कर दीजिए पूरा हम शब्द हाँ तो संस्कृत में क्या कहेंगे ना ना, ना, ना, ना।, ना। संस्कृत में शब्द दोनों अब कहा व्यवहार कर दिया हिंदी में गाँग शब्द शब्द गाँग आप जिसको हिंदी में कहे उसको संस्कृत में कहने के लिए हम कहते हैं मम नहीं अहम है अहम है अहम शब्द से आलम्बन और अहम प्रत्यय आलम्बन तो वास्तविक आलम्बन में क्या प्रत्यय हुआ प्रत्यय आलम्बन में ये ल्यूट प्रत्यय होता है आलम्बन उसका अर्थात आश्रय तो अहम शब्द हम व्यवहार करते हैं किसको आश्रय करके जैसे हम घटो शब्द व्यवहार करते हैं किसको आश्रय करके घटो शब्द व्यवहार कर दिए घट पदार्थों को कम्बु ग्रीवा पदार्थों को इसी प्रकार की हम जब हम शब्द व्यवहार करते हैं किसको आश्रय करके हम कह दिया तो आत्मा को वास्तविक अहम आत्मा ही है हम वास्तविक आत्मा ही है देह के साथ में हो जाने से मूढ़ कहता है कि इस प्रकार कह दिया इस श्लोक में कहा गया जो देह के साथ में कर जाएगा वो मूढ़ हो गया तो अहम शब्द का आलंबन वास्तव कौन है आत्मा, है। आत्मा, <build> आत्मा और अहम प्रत्यय का आलंबन आत्मा अहम शब्द का आलंबन और अहम प्रत्यय का आलंबन इसमें दो शब्द हैं एक प्रथम शब्द क्या हो गया अहम शब्द आलम्बन दूसरा क्या हो गया अभी अहम शब्द आलंबन इसमें समास कैसे कहेंगे आलम्बन के साथ तो ष्ठी हो गया पूर्व में अहम शब्द में क्या लेंगे कर्मधारे अहम एक कर शब्द है ये शब्द किसको आलंबन करता है कहते हैं प्रत्येगात्मा को और अहम प्रत्यय आलंबन अहम प्रत्यय अथवा अहमअ प्रत्यय इति प्रत्यय दोनों में ले लेंगे और उसका आलंबन आलम्बन हो गया प्रत्येगात्मा अयम प्रत्येगात्मा को कहते हैं वही अयम तो, ना, ना प्रत्येक आत्मा अहम अहम शब्द का वास्तव अर्थ फिर क्या हो गया प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा वास्तव अर्थ हुआ किंतु अयम इदम् तया किस प्रतिपद का रूप है इदम् तो अयम अयम का अर्थ कहते हैं इदम् तया निर्दिश्यमान घटादि तो घटादि को हम अयम कह सकते हैं घटादी को अहम कह देंगे नहीं कह देंगे इसलिए कहते हैं अयम अयम शब्द का अर्थ कहते हैं इदं तया इदम शब्द के द्वारा निर्देश्य मान निर्देश किया जा रहा है कौन घटादी ऐसे घटाधि बत घटादी जैसा प्रत्यक्ष तया दृश्य मानो देहो तो ये जो घटादि है वो प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष रूपेण दृश्यमान होता है इसी प्रकार देह भी प्रत्यक्ष दृश्यमान हो रहा है तो जैसे घट प्रत्यक्ष दृश्यमान हो रहा है उसको अयम कह देते हैं इसी प्रकार की ये देह भी अयम है क्यों ये भी घटा अधिपत तो प्रत्यक्ष दृश्यमान है घटाधि तो प्रत्यक्ष दृश्यमान कौन दृश्यमान हो गया अयम शब्द से किसको कहा देह को वो देह वो देह को अस्मी तो अस्मी क्योंकि प्रथम शब्द है अहम अहम असमी किसको कह रहा है अभी देह को कहते है उभयोर दृष्टि दृश्योर अयक्यम कृत्वा कृतवा उभयो हो द्रष्टि और दृश्य हो इसमें दृष्टा कौन है आत्मा दृश्य देह दृष्टि दृश्य हो क्या हो गया इसमें दृष्टा का दृश्य अभी दिवचन कैसे आ जाएगा दोनों हने से हाँ स्पष्ट कहेंगे इतर ये कहेंगे। नहीं तो जहाँ सस्ती समाचार कहें तत्पुरुष तो और फिर सुनने वाला खोजते रहे कौन सा तत्पुरुष है इतर तरह द्वंद्व कहेंगे उभ और दृष्टि दृश्य और ऐक्यम कृत्व ये दोनों परस्पर से भिन्न है पूरा विलक्षण सब कह दिया पहले में होने पर भी ऐक्यम कृत्व करके मूढ़ मूढ़ शब्द का अर्थ कहते हैं स्व अज्ञान कार्य विपर्य मोह व्याप्त जनह तो मूढ़ विशेषण दे दिया विशेष कौन है जन तो मूढ़ जन अभी मूढ़ शब्द का क्या अर्थ उसको कहते हैं ये जन कैसे मूढ़ हो गया उसको कहते हैं स्व अज्ञान कार्य विपर्य मोह व्याप्त स्व स्व पद से वास्तविक स्व शब्द का वास्तव अर्थ क्या है आत्मा अभी स्व अज्ञान में स्वीन आगे स्व अज्ञान कार्य विपर्य मोह विपर्य भ्रम ज्ञान तो स्व अज्ञान हो गया अज्ञान कार्य में क्या समास कहेंगे भ्रम को कहेगा अज्ञान अज्ञान का कार्य तो कहेगाष्टी क्योंकि अज्ञान का कार्य भ्रम होता है ना भ्रम का कार्य अज्ञान होगा अज्ञान का कार्य इसलिए सो अज्ञान आगे कार्यो के साथ क्या होगा षष्ठी तो स्व अज्ञान कार्य स्वान से कार्य कार्य क्या हो गया भ्रम उसको विपर्य कहते हैं विपर्य भ्रम तर्क संग्रह में क्या दिया है विपर्य मिथ्या ज्ञान तर्क संग्रह में जो ये अथार्थ ज्ञानम तीन प्रकार के हैं क्या क्या है तर्क विपर्य संशय तीन प्रकार के थे तो जो विपर्य विपर्य के लिए क्या दिए हैं विपर्य मिथ्या ज्ञानम वही भ्रम ज्ञानम स्व ज्ञान कार्य विपर्य कार्य विपर्य में क्या समस्या गया कर्म धार तो वही हो गया मोह विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान हो गया भ्रम ज्ञान हो गया यही मोह है मोह शब्द का मोह मोह धातु का अर्थ कहते हैं। चित्त भाई चीत्त भाई चीत्ति भाई चीत्ति है।, है चित्त वैचित्य चित्त विपरीत रूप ले लेना यही मोह चित्त विपरीत रूप क्यों ले, ले लेता है कहते हैं कि अज्ञान होने से अज्ञान का कार्य हो गया विपर्य यही ब्रह्म ज्ञान करवा दिया ब्रम ज्ञान अर्थात रज्जु को रज्जु नहीं जान करके सर्पत्व जान लिया ये हो गया विपर्य किसका कार्य हुआ अज्ञान यहाँ सर्प का जो हमको विपरीत हुआ ये किसका अज्ञान हो करके हुआ रजु का अज्ञान अधिष्ठान का अज्ञान होने से आगे अज्ञान का कार्य हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान विपर्य ये मोह हो गया तो यहाँ इसी प्रकार के देह को अहम मान लिया किसका अज्ञान होने से आत्मा का सो अपना अज्ञान होने से देह को मै मानता है फिर देह अच्छा है देह खराब है उसका देह अच्छा है ये सब चलेगा मोह मोह आगे व्याप्त मोह, तो मोह, मोह के द्वारा व्याप्त हो गया व्याप्त कौन हो गया जनता जन तो कहने से अभी किसको लिया जाएगा जो कि मोह से व्याप्त हो गया मनुष्य मोह से व्याप्त हो गया न ना, ना सभी नहीं मनुष्य कहने से अभी किस चीज को लेंगे मनुष्य कहने से एक स्थूल शरीर एक अंतःकरण और एक अधिष्ठान चैतन्य अभी कौन पदार्थ मोह के द्वारा व्याप्त हुआ अंतःकरण सूक्ष्म शरीर मोह से व्याप्त होता है क्योंकि मोह शब्द का अर्थ हो गया कि विपरीत ज्ञान ये ज्ञान ये कहा रहेगा अंतकरण में अर्थात अंतकरण जब विपरीत ज्ञान से व्याप्त हो जाता है अंतकरण में वास्तव ज्ञान क्या रहना चाहिए था मैं कौन हूँ आत्मा।, आत्मा नहीं रह करके क्या हो गया मैं देखा तो ये भी प्रत्येक तो ज्ञान हुआ तो इससे व्याप्त जनस तिष्टि तिष्टी अर्थात कृत कृत्य बुद्धिया निर्व्यापारोहती हमको तो हो गया इतने साल से हम सुन रहे हैं हमको तो सब पता है <laughs> तो कहेगा आखिर क्या है कहता कि मैं तो यही हूं शरीर में तादाद कृत कृत्या बुद्धिया इसमें समास कैसे कहेंगे कृतम कृत्यम कृतम कृत्यम ये न अन्य पदार्थ कौन है बुद्धि इसलिए कृतम कृत्यम या या तो हो गया कृत कृत्या कृत कृत्या कौन हुआ बुद्धि तो बुद्धि के साथ क्या समास हो जाएगा तो बुद्धि कृत कृत्य हो गया अभी वो जन ये बुद्धि किसकी है ओ जन का तो जिस जनका का बुद्धि कृतकृत्य हो गया देहो को अहम मान करके उसको ज्ञानी कहेंगे ना मुड़ो कहेंगे मूढ़ो हो गया निर्व्यापारो होते और तो कुछ करना नहीं बस त निर्व्यापारोहती इत्यर्थ कहते हैं ए तद अहो भाष्य में मतलब श्लोक में है अहो अंतिम शब्द है अहो अर्थात महद अज्ञानम भाव देहो को में मान लेना है किम कृतवा क्या करके इतियो तो आह और क्या करके अर्थात ये तो एक हो गया मूड महोद ज्ञान हो गया देहो को में मान करके आगे कहते कि ममो इतियोपी उत्तरार्ध में कहे मम अर्थात मत संबंधी अयम देह मत संबंधी अयम देह ये देह में अहम का संबंध हो गया तो ये मम संबंध मतसंबंध आगे त, तद मत संबंधी मत संबंधी हो गया ये देह अयम देह इति सामान्य तो सामेद ज्ञावा ये भी सामान्य सामरूपेण भेद जानता है क्योंकि कहता है पर कहते हैं अत तो एव आश्चर्य तात्पर्यो ये भी अहो ये देह को मैं मेरा मान लेता है मेरा मानना ये भी बड़ा आश्चर्य है कर्वदा सर्वदा दृष्टा इव कैसा अर्थात तो, एक दृष्टांत तो दीजिए यहाँ कि देह को मैं मानता है कहते हैं जैसे घट गोट को घटे भिन्न है घट का हम दृष्टा है तो भी मेरा जैसे मान लेता है इस प्रकार के अर्थात भिन्न पदार्थों को भी यथा सर्व घटद्रष्टा पुरुषो मम एम घट जानाति न तो अहम घटे कदाचित जानती अच्छा अच्छा अच्छा हाँ इस श्लोक का व्याख्या इस प्रकार की नहीं लेंगे ये जब घट मेरे से भिन्न है तो घट को कभी अहम कहता है नहीं कहता है इसी प्रकार की ये देह को भिन्न जानता है मम देह इस प्रकार जानता है तो मम देह इसी प्रकार की ज्ञातवा अपी अहम देह इस प्रकार की मानता है ये हो गया मूढ़ता कम से कम मतलब पहले जैसा कहते हैं ना मम तो मानना ये भी मूढ़ता ये तो मूढ़ता है अलग बात है कम से कम तो देह मेरे से भिन्न है ये जानता है जैसे घट मेरे से भिन्न है क्यों कहते घट प्रत्यक्ष तो इसी प्रकार के देह भी दृश्य है और तत्व में कहा गया तो कटक कुंडल गृह अधिकम तो ये मद भिन्न क्यों कहते तो दृश्य मेरे से जो भिन्न होगा तो इसी प्रकार की मदियम मन मदिया प्राण मदिया बुद्धि मदियम शरीरम इतनी भिन्न तो मत भिन्न भवितुम अर् इस प्रकार का जो हमारा दृश्य होगा वो हमसे भिन्न है शरीर हमारा दृश्य है दृश्य होने से हमसे भिन्न है ही जान कर के भी कहता है ये महान मूर्त है अर्थात पूर्वा उत्तरार्ध में दिखाता है कि घट दृष्टा इव सर्वदा मम अयम इति ज्ञात अपि जान करके भी अहम देह उत्तरार्थ मतलब पूर्वार्ध को बाद में लेंगे तो जान करके भी अहम देह इति अयम देह अहम मूढ़ो धृत्व धृतवा मूढ़ो जनत अहो इस प्रकार की इसका अन्वय हो जाएगा उत्तरार्ध को पहले दिखाएंगे अर्थात तो भेदत्व ज्ञान होने पर भी अभेद रूपेण जानना ये महान मूर्खता है अर्थ तो। तो कहते हैं मम टीका में मत संबंधी अयम देह इति सामान्यतो ज्ञात्वा ज्ञात सामान्य रूपेण भेद ज्ञान करके भी अतएव तो इति तात्पर्य इसलिए आश्चर्य आश्चर्य किसमें करता है अहम देह मानता है क्यों कहते हैं कि मेरा देह भिन्नते जान कर के भी कह देता है तो वा सर्व कर् कहते हैं सर्वदा घटद्रष्टाइव घटद्रष्टा जिसे घट से भिन्न होता है यथा सर्वकाले घटद्रष्टा पुरुषो इति जानाति सर्व काल जाना में क्या समास हो जाएगा मतलब घट काल है है करंदर तथा शुभ काल से उस समय सभी काल में घटद्रष्टा तो घट्रष्टा घटद्रष्टा कौन पुरुष मम ए घट जानाति जाना सभी समय में कभी नहीं कह देगा न तो अहम इति कदाचित तो जानाति कभी भी किंतु देह का संबंध में कहते अहम देह कह देता है ये श्लोक उच्चारण करेंगे <coughs> नु आगे ब्रह्मा मोहो अतस्तदुरीक्षण भ्रम मोहकार्यलिंगमीदी तवर्तक आकांक्षाएं तो अंतिम में देखिए अच्छा शुरू से देखेंगे ना, नू तद्बुद्धि तदबुद्धि अतस्मिंग अनुस्वार किस या प्रातिपद क्या है अतस्मिन नकार था ये नकार को कैसे होकर के अनुस्वार कहाँ से आ गया सकार न प्रशांत तो नकार को क्या हो जाएगा को पदस्य पदस्य रुहु सूत्र क्या है न प्रसान पद छेल कैसे है छपरे होने से नवि आगे और प्रसान प्रसान शब्द को छोड़ करके तो छब पर में होना चाहिए और किस प्रकार की छब होना चाहिए परे तो ओम पर छवी इस प्रकार का नानत पदस्य रूस या अभी यहाँ नानत पद कौन हो गया उसके पर में छव कौन है तकार तो ये छब अम पर कहे कौन है अकार है वो आता है तब तो होने से अभी रू हो गया नौ को रू हो गया आगे अनुनासी का पूर्व से तो हुआ तो रू का पूर्व मैया क्या है इकार उसको अभी अनुस्वार हो गया उसके पर में अनुस्वार आ गया तो हो गया तो क्या हो गया तो, गया। तो, हो गया? तो फिर अभी अनुस्वर हो गया तो ये जो रू ये अनुस्वार हो गया रू का विसर्ग हो जाएगा फिर किसको अनुस्वर हो गया आगम हुआ तो वहाँ अनुस्वारात परो न अनुनासिकात परो अनुस्व तो ये अनुस्व यहाँ आगम हुआ ये रू को अनुस्वार हो गया नहीं हुआ वो आगम हुआ अच्छा और रू को क्या हो गया विसर्ग हो गया तो विसर्ग नहीं दिखता है विसर्जनीय से है अतस्मिन तद्बुद्धि अतस्मिन में क्या समास कहेंगे अतस्मिन अर्थात ये शब्द स्वरूप को लिया गया तो अतस्मिन न तस्वीन अतस्विन कह दिया गया अर्थात अतस्मिन तद्बुद्धि अभी तस्मिन तदबुद्धि हो रहा है क्या नहीं है और तस्मिन तदबुद्धि ये यथार्थ ज्ञान ज्ञान ज्ञान और तस्मिन ज्ञान का लक्षण तर्क संग्रह में क्या कहा गया तद अभावती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ अनुभव कहा गया तो इसी को कहते हैं अतस्मिन तदबुद्धि तद अभावती तद प्रकार का ज्ञान हो गया रजतत्वअवती सुक्ति काम रजतत्व तो प्रकार का ज्ञान बुद्धि अतस्विस् तदबुद्धि लक्षण भ्रम अतस्मि तदबुद्धि लक्षण भ्रम बुद्धिर इति यहाँ तक हो गया आगे लक्षण के साथ क्या समास कहेंगे भ्रम को कहेगा बहुगृह अतस्में तद्बुद्धिरीति लक्षण यसे कस्य भ्रम त्रम अपरपरियाय मोह यही ब्रह्म ही मोह है विपर्य है सब पर्यायवाची ऊपर में देखे थे तस्मि तद्बुद्धिरीति लक्षण यसे कस्य भ्रम अपरपरियाय मोहश्य अपर पर्याय अर्थात परपरियाय नहीं है सामनाथक अपरपरियाय अर्थात न परपरियाय स पर्यायवाची अर्थ तो भ्रम अपर पर्याय तो भ्रम का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया मोह आगे ये मोह ये कार्य है ना कारण है किसका अज्ञान का तो ये जो मोह ये हो गया कार्य इस कार्य आगे लिंग अनुमेयम अज्ञानम कार्य लिंग अनुमेय अज्ञानम धूम बनी में कार्य कौन है उसको लिंग बनाते हैं बनाते हैं बने का ज्ञान के लिए तो इसी प्रकार की यहाँ मोहो हुआ मोहो कार्य हुआ तो ये कार्य को भी क्या करेंगे लिंग बनाएंगे तो मोहो कार्य में क्या समास होगा कर्मधारय कार्य लिंग में क्या समास करेंगे कार्य ही लिंग बना रहे हैं धूम कार्य है कर्मधारे हो गया हो गया लिंग हो गया आगे अनुमेय तृतीय लिंगे न अनुमेय अनुमान का विषय तो यहाँ तक हो गया अतस्वी तदबुद्धि रीति लक्षण तदेव भ्रम अपर पर मोह कर्म धारे आ गया आगे तदेव कार्यम तदेव लिंगम तेन अनुमेयम अनुमेयम किम अज्ञानम आगे दे असमान समान अधिकरण ये अज्ञान का अनुमान किससे करते हैं कहते मोह से तो मोह क्या हो गया कहते शरीर में अहम बुद्धि हो गई ये मोह हुआ तो ये मोह से किसका अनुमान कर लेंगे अज्ञान किसका अज्ञान हो गया आत्मा का तो वास्तविक अहम का अर्थ क्या है वास्तव अर्थ आत्मा तो इसका अज्ञान हो जाने से ये रज्जु का अज्ञान हो जाने से क्या दिखी गया इसी प्रकार के आत्मा का अज्ञान हो गया तो अभी अहम तो किसको मान लिया देह को मान लिया अज्ञानम ईद्रिक ईद्रिक अर्थात इस प्रकार तरही तब तो तन निवर्तकम किम् तत्पद से अज्ञानम अग्यान। अज्ञान का निवर्तक क्या होगा इतना आकांक्षा ऐसा आकांक्षा होने से आत्मज्ञान एव आत्म आत्मा ज्ञान निवर्तक निवर्तक कौन होगा तो प्रकाश का निवर्तक जल हो जाएगा नहीं होगा कौन होगा ऐसा अंधकार का निवर्तक कौन होगा प्रकाश होगा जल क्यों नहीं होगा विरोधी तो नहीं है तो इसी प्रकार की अज्ञान का निवर्तक कौन होगा ज्ञान होगा क्यों होगा कहते तद विरोधी समास कस्य विरोधी कश्य विरोधी अज्ञान से विरोधी अज्ञान का विरोधी कौन हो गया ज्ञान किसका ज्ञान के आत्मा के ज्ञान कहते हैं तद विरोधी आत्मज्ञानम एव आत्मा निवर्तकम् निवर्तकम में क्या समाज कहेंगे आत्मन ज्ञानम आत्मा ज्ञान हो जाएगा आत्मन अज्ञानम तो अगर आत्मन ज्ञानम करेंगे तो क्या होना चाहिए आत्मज्ञानम आत्म तो आत्मा ज्ञानम का निवर्तक निवर्तकृष्टि आत्मन अज्ञान तस्वर्तकम हो गया आत्मज्ञानम आत्मज्ञानम आत्मज्ञानम का निवर्तकम इति अभिप्रेत्य त तो लक्षणम आह तलक्षणम तो किसका लक्षण अभी कहेंगे आत्मज्ञान का लक्षण कहेंगे क्योंकि अभी निवृत्त कर रहे आत्म अज्ञान का अज्ञान का निवृत्त होगा आत्मज्ञान से आत्मज्ञान से आत्मज्ञान का भी लक्षण कहते हैं क्योंकि पूर्व में मोह का कह दिया कैसा मोह रहा है देख में तादात में कर गया इसका कारण कौन है अज्ञान कह दिया ये अज्ञान कैसे दूर होगा कहते हैं ज्ञान होने से ये ज्ञान किस प्रकार की चीज है उसका स्वरूप क्या है अभी कहते हैं टीका में है। ब्रह्म इत्यादि पंच ब्रह्म इत्यादि पंच भी ब्रह्मो इत्यादि पंच भी तो वो सब कहे करके आत्मा का अज्ञान को दूर करेंगे इत्यादि पंच भी देखिये तल लक्षण आह ही क्योंकि श्लोक आह कहते हैं त लक्षणम अभी आत्मज्ञान का लक्षण कहेंगे ब्रह्म इत्यादि पंचभी ही श्लोके ही पांच श्लोकों के द्वारा शांतः ब्रह्मेवाह सच्चिदनंदोसूपो ज्ञान्य बुधे ब्रह्म एव अहम अहम् ब्रह्म एवं इस प्रकार लेंगे क्योंकि अहम् देह हो जाता था अभी ज्ञान करेंगे कहते हैं अहम ब्रह्म एव अहम् तो ब्रह्म एव सम सम अर्थात तो सर्व अवस्था में एक रूप रहने वाला अर्थात सभी का अधिष्ठान सत्तास्पूर्ति देने वाला सभी के साथ समान रूपे न रहेगा अधिष्ठान रूपेण सत्ता स्पूर्ति देता ठीक है हमें सब कहेंगे आगे शांत ये विक्षिप्त तो क्यों हो जाता है चैतन्य के चलते हो जाता है ना अंतकरण के चलते हो जाते हैं अंतकरण विक्षिप्त तो कब हो जाता है इसमें कोई वासना राग इत्यादि रहने हो जाए होगा न शुद्ध सात्विक होने से विक्षिप्त तो होगा वासना, वासना राग तो यह अंतकरण रहने से मैं अशांत जैसा लगता हूं तो चैतन्य में अशांति का भान होने लगता है तो अंतकरण चैतन्य के लिए क्या बनता है उपाधि उपाधि का धर्म भी दिख जाता है तो वास्तव आत्मा में कोई उपाधि है नहीं।, नहीं है तो हमारा वास्तव स्वरूप कहते हैं अहम ब्रह्म एवं तो इसलिए मेरा वास्तव कोई उपाधि है नहीं।, नहीं है तो उपाधि कृत विक्षेप मेरे में होगा नहीं।, नहीं होगा तो हमारा वास्तव स्वरूप फिर शांत तो हो जाएगा सच्चिदानंद लक्षण इसमें समाज कैसे कहेंगे इति आगे सचिद अगर सचिदानंदा वह उभरी कर देंगे तो फिर लक्षणानि कहना पड़ेगा तो लक्षणानि अथवा सचिदानंदम अगर इस प्रकार के ना सचिद तीन अलग अलग अर्थ में हम लेते हैं इसलिए लक्षण हानि यश्य कर्मधारे सत चिद आनंद को कर्मधारा कर देंगे तो अर्थात अभी यद नीलम तदेव उत्पलम इस प्रकार के करेंगे तो जो सत है वही चित्त है वही आनंद है इस प्रकार के होने से फिर सचिदानंद लक्षणम यश्य वो एक हो जाएगा अगर हम सत कहते हैं वास्तविक ब्रह्मो को सत कहना ब्रह्म में कोई ऐसा सत धर्म नहीं है असत नहीं है ये हम कहना चाहते हैं, तो इस दृष्टि से अलग रख देते हैं पर नहीं तो जो असत है वही चीते है वही आनंद है कहने से कर्मदारी हो जाएगा, और अहम देहो न तो हम सचिदानंद लक्षण ब्रह्म हो गया अहम देहो न तो अहम ये जो देह ये देह कैसा है कहते हैं रूप और मैं कैसा हूँ सदरूप है तो अहम अहम ही न असद रूपो देह इस प्रकार के अन्वय ले लेंगे यहाँ पूर्वार्ध तो स्पष्ट है अहम ब्रह्म एवं समिदानंद लक्ष्मण और अहम ही न असद्रूपो देह अथवा अहम असद्रूप देहो न मैं ब्रह्म हूँ मैं असद्रूप देह नहीं हूँ ज्ञान बुधे ही उच्यते यही तो ज्ञानी भी ज्ञानी लोग इसी को ज्ञान कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ मैं देह नहीं हूँ इसी को ही ज्ञानी लोग ज्ञान कहते हैं अजी तक ओ पूर्ण पूर्ण मद पूरा मेवा वा शिष्य ओ शातिशा शंकर शंकरचार्यव